तो ये रूमाल वस्तुतः कुछ है ही नहीं ये बोध है क्या है रूमाल अगर इसका पता लगा तो ये कपड़ा है कपड़ा कहे से बने का से बने रुई कैसे बनी क्या रेशे से बनी रेसी कैसे बने अब मिट्टी से बने अब तो वो मिट्टी कहा से बनी तो उसकी प्रक्रिया भिन्न रीति से किसी ने परमाणु से बताई तो किसी ने प्रकृति का परिणाम बताया और किसी ने कर्म के द्वारा निर्मित बताया और किसी ने ईश्वर की माया बताई और किसी ने अपने स्वरूप को न जानने से अज्ञान के कारण ये सृष्टि मालूम पड़ती है वो इसी प्रतीत हुई अब आप आध्यात्मिक ज्ञान के किस स्तर पर चल रहे हैं आप उसका पता लगाइए आप सबसे पहले इसको अपनी बच समझिए ये समाज का है तो सबका इसमें हक है जो कुछ वस्तु है उसमें सबका हक है अच्छा इससे भी ऊपर उठिए तो इसको प्राकृत समझिए उससे भी ऊपर उठिए तो इसको ईश्वर का समझिए और उससे भी ऊपर उठिए तो इसको इसको न तो समाज का और न तो ईश्वर का ये तो एक ईश्वर का ही ख्याल है ईश्वर की ही कल्पना है कि वो अपने को रूमाल के रूप में दिखा रहा है इससे भी ऊपर और उठिए तो आप ईश्वर को नहीं जानते है अज्ञान है जिसके कारण ये रूमाल रूमाल मालूम बढ़ता है वस्तुतः अपने आत्मा का उल्लास है ऐसा कहो तो कह सकते हैं और परमात्मा का विलास है ऐसा कह सकते हैं कि ये परमात्मा का विलास है जगह जगह देखो चीज एक एक चीज को देखो आत्मा का उल्लास और एक एक वस्तु को देखो परमात्मा का परमात्मा का विलास ये उल्लास है कि विलास है इस स्वयं परमात्मा है क्योंकि परमात्मा में यहाँ से वहाँ जाने के लिए कोई दूसरा स्थान नहीं है वो देश में परमात्मा नहीं घूमता है देश परमात्मा में प्रतीत होता है देश के संजोग से ही परमात्मा को व्यापक करते हैं परमात्मा नित्य स्वयं नहीं है काल के अध्यारोह के द्वारा जब हम परमात्मा में काल का अध्यारोप करते हैं, कब तक परमात्मा को नित्य कहते हैं और जब परमात्मा को अधिष्ठान अथवा सर्व कारण कारण कहते हैं, कब तक परमात्मा को रूप कहते हैं तो ये संत सदगुरुओं का सत्संग करके जिसके मन में जिज्ञासा होती है वो इसको जानता है और जानने पर उसको परमानंद का अनुभव होता है साक्षात मोक्ष सुख जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख इसी जीवन में प्राप्त होता है तो जैसे कृपा होती है वैसे की नाराजगी भी होता है क्या देखो एक सिद्धांत तो ये है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता है उस पक्ष में तो ईश्वर की कृपा भी सबके ऊपर नहीं होती है वहाँ भी वहाँ भी जो भजन करता है परमात्मा को चाहता है उसके प्रति कृपा होती है वैषम में नहीं ना वैषम्य और निर्घ भगवान किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता है और किसी के प्रति निर्दयता नहीं करता है सब के ऊपर एक सही का एक सही की दृष्टि है जो परमात्मा का भजन करता है उसको भगवान की कृपा का अनुभव होता है और जो भगवान का भजन नहीं करता है उसको कृपा का अनुभव नहीं होता है इसी प्रकार जो भगवान से विमुख है उसको दुख भी होगा दुख होगा तो वो विचार करेगा कि भगवान हमारे ऊपर नाराज है आजकल और हमको दुख दे रहा है और जब ही वो भगवान से विमुख नहीं है सम्मुख है भगवान के तो उसको मालूम पड़ेगा कि जिसको वो दुख समझ रहा है वो भी दुख नहीं है वो भी भगवान की कृपा ही कृपा है तो जब भगवान सब है तो भगवान की कृपा भी सब है प्रभु मुहूर्ति कृपा मई है जन्म देना भी भगवान की कृपा है और मृत्यु देना भी भगवान की कृपा है तो एक विचार तो है कारण कार्य का जिसमें सब बातों बातों के हेतु को ढूंढते हैं की इसका होने का कारण क्या है और एक विचार ऐसा है जिसमें कार्य कारण जो है वो तो अपनी मनोवृत्ति के अनुसार अपने अपनी अपनी भावना के अनुसार कार्य कारण की कल्पना होती है तो यदि आपको ये मालूम पड़ता हो कि ईश्वर हमसे नाराज है कोई से ईश्वर में द्वेश नहीं हो सकता न मैं द्वेश न प्रिया भगवान किसी से द्वेष नहीं करते हैं और न किसी से प्यार करते हैं। जी भजन की तुम भक्तिया मई थे सुचाप के जो भगवान का भजन करते हैं, प्रेम से उनमें भगवान है और भगवान उसमें है भगवत प्राप्ति तो हुई हुई है केवल केवल दृष्टि उधर न डालने का ही अंतर है देखो तो परमात्मा सब जगह है ऐसी कोई वस्तु तो नहीं है जिसमें परमानंद परम सुख न हो क्यूँकी जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा है अर्थात उसी ने बनाया और वही बना ईश्वर केवल बनाने वाला ही नहीं है बनने वाला है वो तो इस बात को समझने के लिए किसी ने कहा कि केवल बनने वाला उपादान तो है बनाने वाला नहीं है जैसे चार बार जिन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया उन्होंने कहा कि ये बनता भी है और कर्मों के अनुसार बनता है तो बनाने वाला कर्म है वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। बहुतों ने विचार करके अंत में ये निश्चय किया ये शून्य ही है प्रपंच कुछ है नहीं विज्ञान स्वरूप है अथवा शून्य स्वरूप है ऐसा परंतु इन तीनों नास्तिक सिद्धांतों का खंडन अपने आस्तिक दर्शनों के दार्शनिकों ने किया अपने न्याय न्याय वैशेषिक ने कार्य कारण भाव को सिद्ध किया उसमें उपादान और निमित्त दोनों ही सिद्ध किए गए और प्रकृति ने सांख्य ने प्रकृति का परिणाम इसको बताया और मीमांसकों ने जगत को अनादि स्वीकार करके भी कर्म के द्वारा इसमें भेद बताया और वेदांतियों ने अने, अनेक अनेक सिद्धांत क्यों के वे केवल अनुमान पर कोई विचार नहीं करते हैं अनुमान को वेदांत में प्रमाण तभी माना जाता है जब वो श्रुति के अनुकूल हो श्रुति के प्रतिकूल होने पर अनुमान को प्रमाण नहीं माना जाता करण लोग अर्थापत्ति को अनुमान के अंतर्गत मान लेते हैं और अनुपलब्धि को प्रत्यक्ष के अंतर्गत मान लेते हैं उनके यहाँ ये दोनों प्रमाण नहीं है चार ही प्रमाण माने जाते हैं इसी प्रकार कोई एक प्रमाण वाला है प्रत्यक्ष कोई दो प्रमाण वाला है कोई तीन वाला है कोई चार वाला है कोई पांच वाला है कोई छह वाला है कोई सात वाला है जिसको जैसे प्रमाण का प्रमेय का निरूपण करना होता है उसके अनुसार वो प्रमाण की रचना कर लेता है ऐतिहा सातवा प्रमाण है नारायण और नाट्य आठवा प्रमाण है और चेष्टा नवा प्रमाण है इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रमाणों के द्वारा प्रभे का चिंतन होता है और जिसकी बुद्धि का स्तर जैसा होता है वो वहां रहकर वैसा सोचता है ये अपने अधिकार के अनुसार विचार होता है और इस अधिकार की के लिए मनुष्य को अपने जीवन दे स्वास्थ ठीक रहे चरित्र पवित्र रहे इंद्रियों में संयम रहे और मन में सद्भावना रहे बुद्धि में विवेक रहे और अहम किसी बात का न हो यदि अपने जीवन को ठीक, ठीक ठीक चलाएगा, तब उसका स्तर बढ़ेगा उसका अधिकार बढ़ेगा उसकी उच्चता बढ़ेगी और वो सत्य को साक्षात्कार करेगा एक ये भी बात है कि सत्य दो नहीं हो सकते नहीं सत्य से नानात्व तो। सत्य का नाना तो नहीं होता है स्पष्ट करता है एक सत्य में और एक सत्य तो ऐसे दो सत्य होंगे तो उनको रहने के लिए दो जगह चाहिए दो देश में हो देश होंगे और या तो एक काल में एक बर जाएगा तब एक पैदा होगा एक पैदा होगा तो एक मरेगा तो काल भेद चाहिएगा द्वहित होने के लिए दो वस्तु के दो स्वरूप चाहिए विशेष चाहिए एक एक विशेष दूसरे में दूसरा विशेष इसलिए सत्य एक ही हो सकता है और वो एक एक सत्य अपना आपा हो कि दूसरा हो तो दूसरा सत्य होगा तो उसको जानने वाला कोई और चाहिए उस दूसरे सत्य को कौन जानता है तुरंत तो गत्वा सत्य का जो दूसरा पन है वो भी अनुभव की कसौटी पर टिकता नहीं है अनुभव की कसौटी पर एक ही सत्य है और उसका नाम आत्मा कहो स्वयं कहो परमात्मा कहो एक ही सत्य है जितना जितना आप उस सत्य का विचार करोगे अनुभव करोगे उसका चिंतन स्मरण करोगे भजन करोगे प्रेम से उतने उतना सत्य का साक्षात्प होगा इसलिए ये सत्संग सद, करके सदगुरु के द्वारा सत शास्त्र के आधार पर इसको इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए इसी में जीवन की सफलता है दीपावली में ये को दीप लक्ष्मी कोई कथा भी है क्या महाराज देखो जी कथा तो हमको बोल जाती है ये कहानी जो होती है वो किसी सिद्धांत को सत्य को समझाने के लिए होती है और अर्थवाद के रूप में होती है इसलिए इसमें हमको ये तो लगता है कि तीज जलते हैं हजार हजार हजार लो दिखाई पड़ती मालूम पड़ता है सब में ज्योति अलग अलग जल रही है लेकिन विचार करके देखें तो ज्योतिषान ज्योति रेखा सब ज्योतियों में ज्योति एक ज्योति अलग अलग है परंतु तो तेजो देवता जो है वो तेजो देवता सब में एक है तो ये दीपावली भी दी परमात्मा के पर इसी स्वरूप को समझाने के लिए है कि ये जो देह अलग अलग मालूम पड़ते हैं, ये तो देह के समान है और इनके भीतर जो आत्म चैतन्य है वो ज्योति के समान है ज्योति ज्योतिषाम ज्योतिष ज्योतियों का भी ज्योतियों का भी ज्योति है और वो सब एक है और इस ज्ञान का फल राग देश की न्यूनता किसी का पक्षपात नहीं करोगे किसी के साथ रंगोगे नहीं बंधोगे नहीं किसी से देश नहीं करोगे किसी से जलोगे नहीं जीवन मुक्ति प्रत्यक्ष इसी जीवन में परमात्मा का दर्शन होगा परमात्मा का साक्षा जरम आगे एक बार देख खास दिन को ग पहले पहल जन्म हुआ गणेश जी तो हमेशा से जैसे ईश्वर है जैसे जगत है जैसे कोटी, -कोटी ब्रह्मांड है वैसे गणेश जी भी हमेशा से ही है इसलिए ये सोचना कि गणेश जी पीछे हुए की आगे हुए ये ठीक नहीं है काल के संबंध में लोगों की धारणा निराली निराली है चार बाग काल को तत्व तो नहीं मानते जैन लोग काल को तत्व तो मानते है बौद्धों में विज्ञानवादी शून्यवादी काल को तत्व नहीं मानते है कोई भी बौद्ध काल को तत्व नहीं मानता है न्याय वैशेषिक काल को तत्व मानते हैं सांख्य और जोग काल को महत् तत्व की वृत्ति मानते है मीमांसक लोग कर्म को काल को तत्व मानते हैं और कश्मीरी वैज्ञानिक हैं, वो काल को आत्मोल्लास आत्मा से अभिन नहीं मानते तो जहाँ किसी वस्तु की उपाधि से देखा जाता है वहाँ तो काल खंड खंड होता है और जब वस्तु की उपाधि को छोड़ के देखा जाता है तब काल होता है अखंड तो अखंड काल जो है वो ब्रह्म स्वरूप ही है और जो खंड काल है वो तो खंड काल है वो जगत रूप है स्वतंत्र तत्व नहीं मानते काल को विवक्षाधीन मानते है समय का अर्थ अस्विन जोगे भी हो सकता है और अश्विन वर्षे भी हो सकता है और अश्विन क्षण भी हो सकता है वह अस्विन कद का अर्थ अश्विन पद का अर्थ केवल काल विशेष नहीं होता है के मन में जो काल होता है वही वहाँ काल पद का अर्थ होता है इसलिए ये काल में जो आदि अनादि की कल्पना है ये प्रवाहगत नृत्य है हमेशा गणे से गणेश है और हमेशा से गणेश की उत्पत्ति है हमेशा से गणेश की पूजा है यह है, करो मत, सुन अनादि कर जान देवता को अनादि समझो कि देवता की आदि नहीं होती है इसकी उत्पत्ति नहीं होती है इसको समझने के लिए पुराणों की कथाएं बहुत काम नहीं लिखते ये दर्शन शास्त्र का विषय है पुराणों की कथाओं से भी उन्हीं का समर्थन होता है अपने वेद शास्त्र का समर्थन करने के लिए ये पुराण बने हुए हैं और वो का समर्थन करते हैं। है तो अभिधा तप शोधा पूर्व अकल्पय इस वेद शास्त्र जो है ये काल को यथा पूर्वम कहते हैं आप बताओ भला पूर्व दिशा कहाँ से शुरू होती है बता सकते हो जहाँ से सूर्य उदय होता है वहां से तो जहाँ सूर्य दिखता है उसकी आगे क्या है जहाँ सूर्य ऊपर दिखता है उसके ऊपर क्या है सूर्य होता है उसके पश्चात क्या है क्या आप बता सकते हैं कब रात है और कब दिन है कही रात है कहीं दिन है ये तो पृथ्वी की उपाधि से रात दिन निर्माण होता है इसी प्रकार वस्तुएं तो जो है ये वस्तुए वस्तुएं जो है ये एक दूसरे की अपेक्षा से होती हैं वस्तुता इनकी आदि कहीं नहीं होती है तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्ष ऊपर नीचे बाहर भीतर भूत भविष्य वर्तमान और क्या नाम है यह वह ये सब कल्पनाएं जो हैं ये बनो मूलक हैं है जब तक मन काम करता है तब तक, तक मालूम पड़ते हैं सुषुप्ति दशा में इनका लोप हो जाता है में वही तक जगत जीवे से कल्पनम केवल मन के जागरण से ही मालूम पड़ते हैं मन के सहन हो जाने पर इनका कुछ पता नहीं चलता है इसलिए ये सारी सृष्टि परमात्मा का स्वरूप है और इसमें जितना भी दुख दारिद्र्य है वो सब का सब मन कल्पित है और वो विद्वानों के द्वारा स्वीकृत नहीं है अज्ञानियों के द्वारा ही स्वीकृत है तो शांत है आपके ट्रिप कहा है चलू है वही ट्रेन से, से, से, से।, तो तो से। रसमई हुई तो नहीं इतना है कि ये बड़े बड़ों की बड़े बड़ो को खे काशी के विद्वान पंडित राम प्रसाद जी आजकल कर भैयाकरणों में प्रमुख विद्वान है काश् कलाए थे आज गए हैं गोखुल विश्राम घाट गए जो सर विद्वान काशी के पंडित मरुदेव भट्टाचार्य थे वे पारे हुए है। के हैं उनके मुख से हम कुछ शास्त्रों की उपयोगिता महिला क्योंकि आज कल ईश्वर पर श्रद्धा नहीं करते शास्त्र पर श्रद्धा नहीं करते उनके अनुसार चलने की तो बात ही है ऐसी कल्याण मार्ग को छोड़कर शास्त्रीय मार्ग को छोड़कर लोग इधर उधर बताते हैं तो आज पंडित जी के मुख से हम सुनना चाहते हैं की हमारे शास्त्रों को प्रमाण मानना कितना आवश्यक है हमारे पास लकड़ी के दो टुकड़े हैं जब तक वो अलग अलग रहते हैं तब तक वो तो ठीक अपनी अवस्था में रहते हैं और जहाँ दोनों को मिलाया गया दोनों चलने लगते हैं दोनों लकड़ी के टुकड़े यहाँ है कि मुंबई में पहले ऐसी साधारण साधारण वस्तुए थे जिनसे शरीर आग से जलता नहीं तो आग नहीं। तो दो, था नहीं बस्तिया देखे थे थी दो नर्सें अगर पेड़ी हो गई हो तो लकड़ियों का स्पर्श करने से थे आपस में चिपक जाते थे तो ये सारा जितना वस्तु विज्ञान है काल विज्ञान है देश का विज्ञान है, है। कि हम लोग जो शब्द का उच्चारण करते हैं अध मंत्र किसको कहते हैं जो अधिदैव के साथ संबंध स्थापित करते हमें एक शब्द बोले और उसकी धारा सीधे चंद्रवा में जाए या सूर्य में जाए या मंगल में जाए या शुक्र में जाए उन, उन देवताओं के ऐसे मंत्र होते हैं जो इनका प्रयोग कर देने पर विजात जाते हैं और उस देवता से ये विशेषता लेनी होती जाती है, तो है। आजकल आध्यात्मिक जगत की चर्चा तो कुछ चलती भी है सुनने को भी मिलती अधिक चर्चा बहुत अधिक हो रही है परंतु एक जो आधुदिक जगत है उसके संबंध में लोगों की जानकारी बहुत कम हो गई है मंत्र पढ़ने से क्या होता है करते हैं शब्दों को तो ये खोज कर ली गई है कि विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उन सब में संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसको सुगमता के साथ कंप्यूटर पर ले सकते है कई सूत्र ऐसे व्याकरण है जिनका मंत्र के रूप में प्रयोग होता है और वे अपना काम करते हैं अपनी अपनी पद्धति है देश विदेश के लोगों ने भिन्न भिन्न दिशा में विविध प्रकार के प्रयोग प्रयोग किए और उनका फल होता है हमें आपसे ये कहना है कि आप हर बात को बहुत हल्की फुल्की न समझ लें और हसी में उसको उड़ा लिया जाए ऐसा नहीं इन छोटी छोटी बातों में भी बहुत गंभीरता होती है एक शब्द के उच्चारण को तो हमारे भैया भैयाकरणों ने कामधेनो माना है एक शब्द जो हम बोलते हैं एक शब्द सम्यक ज्ञात सुप्रयुक्त स्वर्ग लोके च काम दुख होते एक शब्द का अगर ठीक ठीक प्यार हो जाए किस स्थान से किस प्रयत्न से किस स्वर से इस शब्द का उच्चारण होता है ये मालूम हो जाए इस लोक में जो चाहो सो भी मिल सकता है और परलोक में जो चाहो सो भी मिल सकता है शब्दों के साथ देवताओं का संबंध है इसलिए जब ये प्रश्न उठा शास्त्रो में की व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए शब्द शास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए इसलिए शब्द शास्त्र का अध्ययन इससे हृदय हृदय पवित्र होता है इससे पूर्ण होता है इस से लोग पर लोग का निर्माण होता है साधारण शब्दों में आप यहां बैठे हैं कि नहीं ये तो ख्याल नहीं अपना एक शब्द का दो तीन घंटे तक लगातार ठीक ठीक उच्चारण करने पर उसका शरीर पर कितना प्रभाव पड़ता है ललाक पर प्रभाव पड़ता है कान पर प्रभाव पड़ता है मुख पर प्रभाव पड़ता है हथिया हथौड़े से सब चीज नहीं बनाई जाती जो हमारे भीतर के शरीर के हिस्से हैं, इन पर शब्दों का चोट बैठती है और उससे उनकी शुद्धि होती है रा, रा, रा, रा, रा, शब्द <स्थण> <रएगा। स्थण> का उच्चारण करते हैं इतना बल इतनी शक्ति इतना प्यार इनमें भरा हुआ है कोई प्रेम से उच्चारण करके देखें तो सुन लेते हैं गा लेते हैं हम लोग पहले कभी कोई कर बोलने की कोशिश करते थे हमारे पितामह रोका करते थे हरे, रामा, हरे रामा, राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ये वही छंद है जिसमें धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हम बोलते है अनुष्ट जैसे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे या हरे राम हरे रामा, रामा रामा रामा हरे हरे शब्दों के स्वरूप को बिगाड़ करके उच्चारण करते हैं तो उनका प्रभाव दूसरा हो जाता है और शब्दों को ठीक ठीक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता चाहिए वैसे ही बोला जाए तो उसके अर्थ ज्ञान की बात यही है की हम उसको समझते हैं कि नहीं आजकल के लोग तो अपनी समझ को ही इतनी बड़ी समझते हैं कि जो बात हमारी समझ में आ जाए सो सबसे बढ़िया है समझ में न आने पर भी ये जो संस्कृत के शब्द है आप लोग जानते हैं ह्रीम श्रीम क्लीम क्रीम राम रीम रोम इन शब्दों के उच्चारण से जो शरीर के अंदर कंपन होता है तो कपड़ एक प्रकार की विशेष शक्ति उत्पन्न करता है और वेदों के मंत्रों के उच्चारण में अशुद्ध न हो जाए इसके लिए व्याकरण का पढ़ना बहुत आवश्यक है केवल वेदों के शब्दों में ही नहीं जो साधारण शब्द हम लोग बोलते हैं, उनके उच्चारण में भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए शुद जैसे शुद्ध कर्म हाथ से किया जाता है तो पुण्य की उत्पत्ति होती है जैसे शुद्ध स्थान पर पाँव से चला जाता है तो पुण्य की उत्पत्ति होती है इसी प्रकार शुद्ध शब्द जब मुख से बोला जाता है तो उससे भी पुण्य की उत्पत्ति होती है हृदय पवित्र होता है और पापान से के होते हैं और मनुष्य में बहुत बड़ी योग्यता बहुत बड़ी योग्यता का उदय हो जाता है ये हमारे संस्कृत के पंडित लोग जो काम करते हैं वेद तो अंगी है ही वेद को समझने के लिए तो सारे शास्त्र है ही परंतु दूसरे शास्त्र भी उनसे कम उपयोगी नहीं है बल्कि बहुत उपयोगी है कि मैंने बहुत साधारण सी बात इसलिए सुनाई कि आजकल जिसका जैसा मन होता है परिचाये निकलती है इनके मुंह से ठुमरिया होकर आजकल ऋचा का गान ठुमरी के रूप में किया जाता है तो वो ठुमरी का गाना अलग चीज है और ऋचाओ का संगीत अलग चीज है एक एक शास्त्र ऐसे है खेती का शास्त्र अलग है अब उसका लोप हो गया प्राय रसोई बनाने का शास्त्र अलग है मालिश कैसे करनी चाहिए शरीर में कहा हथेली लगनी चाहिए कहा अंगूठा लगना चाहिए कहा कनिष्ठा की जड़ लगनी चाहिए कहा दबाने से क्या दबाने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या रोग दूर जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, तो जो स्पंदन होता है शरीर में स्पंदन स्पंदनात्मक कार्यम यत्र विभाव्य थे किमपी तत्ंदे न्यापक स्पंद तथा जगत सुविहिता शब्द अनु जब हम कोई शब्द बोलते हैं, तो शरीर में कंपन होता है और जब कंपन होता है तो किस कंपन का प्रभाव शरीर पर क्या पड़ता है इसका जब अभ्यास करेंगे तब पता चलेगा इसलिए कि हमारे जो पवित्र शब्द है व्याकरण से निखरे हुए शुद्ध इनका उच्चारण अगर ठीक ठीक किया जाए तो ये मंगलमय होते हैं, और न केवल शरीर के स्वास्थ्य के लिए बल्कि चरित्र की पवित्रता के लिए मन की पवित्रता के लिए और हमारे जीवन के अधिक से अधिक उन्नति के अवसर प्राप्त हो इसके लिए संस्कृत बहुत उपयोगी है जो लोग जैसी इसकी विधा है उस विधा के अनुसार इसका उच्चारण और स्मरण करते हैं मानसिक स्मरण अगर वैखरी जीव से बोलते हैं उसका प्रभाव अलग पड़ता है मध्यमा से बोलते हैं उसका प्रभाव अलग पड़ता है पश्चंती से बोलते हैं उसका प्रभाव अलग पड़ता है परा जो है परा वाणी को तो निशब्द है उसमें किसी प्रकार की हलचल नहीं है क्रिया नहीं है साक्षात भगवत स्वरूप है